महाभारत द्रोण पर्व त्रि सप्तमोध्याय कर्ण द्वारा धृष्ठ धुम्न एवं पांचालों की पराजय युधिष्ठिर की घबराहट तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन का घटोत्कट को प्रोत्साहन देकर कर्ण के साथ युद्ध के लिए भेजना संजय उवाच ततः कर्णोंने दृष्ट पार्षत पर्व आज भी। संजय कहते हैं राजन तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाली कर्ण ने रणभूमि में धृठ दुम्न को उपस्थित देख उनकी छाती में दस मर्म भेदी बाढ़ मारे प्रतिब्धतम तूर्ण धिष्टुमी मरीश दस भिषाकृिष्ट तिठ तिष्ट तिेती चाब्रवीत मरी वह धृष्ट ने भी हर्ष और उत्साह में भरकर कर दस बाणों द्वारा तुरंत ही कर्ण को घायल करके बदला चुकाया और कहा खड़ा रह खड़ा रह रथ पुनः पुनो सृष्टे विव्या घाते परस्परम वे दोनों विशाल रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में एक दूसरे को अपने बाणों द्वारा आच्छादित कर के पुनः धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए बाणो द्वारा आघात प्रत्याघात करने लगे तथा पाचाल मुख्य संयुग सारथिम चतुरश्चास्वन कर्णोध सहायक में कर्ण ने अपने बाणों द्वारा पांचाल देश के प्रमुख वीर के सारथी और चारों घोड़ों को घायल कर दिया कार मुक प्रवरम चापे प्रेदि चाश्य भल्ले न रथ नीडाद इतना ही नहीं उसने अपने तीखे बाणों से के श्रेष्ठ धनुष को भी काट दिया और एक भल मारकर उनको सारथी उनके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया धृष्ट दुम्न हता सो हतथारथी गृहवा परिघम घोरम करणी पिस घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथीन हुए ने एक भयंकर उठाकर उस समय कर्ण ने विषर सर्प के समान भयंकर एवं बहुसंख्यक वानु द्वारा उन्हें विच्छत कर दिया, फिर वे की सेना में पैदल ही चले गए। प्रयातु काम वारितो धर्म वारितो धर्मसूनुनाम आर्य वहा दृष्ट दुम्न सहदेव के रथ पर जा चढ़े और पुनः कर्ण का सामना करने के लिए जाने को उद्यत हुए किंतु धर्म पुत्र ने उन्हें रोक दिया, महातेजा सिंगनाद हाँ उधर महातेजस्वी कर्ण ने सिंहनाथ के साथ साथ अपने धनुष की महती टंकार ध्वनि फैलाई और उच्च स्वर से शंख बजाया दृष्टर्जित युद्धे पार्षद महारथा पन्ना पंचाला सह सोमका सूतपुत्र शस्त्रण्यादा सर्व प्रयोग कर्ण मुद्द मृत्यु कृप्वावर्तन युद्ध में धृष्ट दम को परास्त हुआ देख अमर्ष में भरे हुए पांचाल और सोमक महारथी पुत्र कर्ण के वध के लिए सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि निश्चित करके उनकी ओर चल दिए कर्णस्या रथे वाहन अंजान सूतोभ्योजयत शख वर्ण महावेगा सैंधवान् साधु उधर कर्ण के रथ में भी उसके सारथी नहीं दूसरे घोड़े जोत दिए वे सिंधी घोड़े अच्छी तरह सवारी का काम देते थे उनका रंग संघ के समान सफेद था और वे बड़े वेगशाली थे महारथान पीढ़ा सरय राधा पुत्र कर्ण का निशाना कभी चूकता नहीं था जैसे मेघ किसी पर्वत पर जल की धारा गिराता है उसी प्रकार वह प्रयत्न पूर्वक बाणों की वर्षा करके पांचाल महारथियों को पीड़ा देने लगा चमहू संप्रा द्रव सु ने वार्धितामृ के द्वारा पीड़ित होने वाली पांचालो की वह विशाल वाहिनी सिंह से सताई गई हरिणी की भांति अत्यंत भयभीत होकर पूर्वक भागने लगी पतिता सुर्गेभ्य गजेभ्य मही तले रथेभ्यस्य रथेभ्यूर्ण अदृश्यंत ततः कितने ही मनुष्य वहाँ इधर उधर घोड़ों हाथियों और रथों से तुरंत ही गिरकर कर हुए दिखाई देने लगे धावमानस्य योधस्प्री स महामृत बाहू निश्चेद कर्ण तिर सकुंडलम कर्ण उस महासमर में अपने छुरप्रो द्वारा भागते हुए योद्धा की दोनों भुजाओं तथा कुंडल मंडित मस्तक को भी काट डाला था उद चान्य गजस्ते वाज पृष्ठ गापी भूमि च था मान्य प्रजानाथ दूसरे योद्धा जो हाथियों पर बैठे थे घोड़ों के पीठ पर सवार थे और पृथ्वी पर पैदल चलते थे उनके भी कर्ण ने काट डाली बहुवच महारथामी वाहन चुगे भागते हुए बहुत से महारथी उस युद्धा स्थल में अपने कटे हुए अंगों और वाहनों नहीं जान पाते थे महाना समरे सुतपुत्र सम्रांगण में मारे जाते पंचाल और संजय एक तिनके के हिल जाने से भी सूत पुत्र कर्ण को ही आया हुआ मानने लगते थे अपि तो भीता उस रणभूमि अचेत होकर भागते हुए अपने योद्धा को भी वे कर्ण ही समझ लेते और उसी से जर कर भागने लगते थे तान्य रि कानी भगनावानी भारत अभ्य द्रभद्रुतम भारत भयभीत होकर भागते हुए उन सैनिकों के पीछे बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण बड़े वेग से धावा करता था अवेरा विचेत शक्वन्ना कर्ण के द्वारा काल के गाल में भेजे जाते हुए मोहित एवं अचेत पांचाल सैनिक एक दूसरे की ओर देखते हुए कहीं भी ठहर न सके करने राजन कर्णनाभ्याला परेशन चिश सर्वा वीक्षा राजन राज और द्रोणाचार्य के चलाए हुए उत्तम भाड़ो से घायल होकर पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए भाग रहे थे तथो युधिष्ठिरो राजा स्व सैन्य प्रेक्ष विद्रुतम अपया मन कृत्या वाक्य उस समय राजा युद्ध ने अपनी सेना को भागती दे स्वयं युद्ध भूमि से हट जाने का विचार करके अर्जुन से इस प्रकार कहा काले तपंतम इव भास्करम पार्थ महा धनुष कर्ण को देखो वह हाथ में धनुष लिए खड़ा है और इस भयंकर आधी रात के समय सूर्य के समान तप रहा है कर्णसाकुन्ना क्रोशता मे सन अनिशम श्रोयते पार्थ तदू नाम अर्जुन कर्ण के बाणों से घायल होकर अनाथ के समान चीखते चिल्लाते हुए तुम्हारे सहायक बंधुओं का यह आर्तनाद निरंतर सुनाई दे रहा है यथा विशेषा संदान्य चाशुन पश्चात पार्थ छपे नो ध्रुव कर्ण कब बाणों को धनुष पर रखता है और कब उन्हें छोड़ता है इसमें तनिक भी अंतर मुझे नहीं दिखाई देता है इससे जान पड़ता है यह निश्चय हमारी सारी सेना का संहार कर डालेगा प्राप्त तत्कुरुस्व धन धनंजय अब यहाँ कर्ण के वध के संबंध में तुम्हें जो समयोचित कर्तव्य दिखाई देता हो उसे करो एवं मुक्तो महाराज पार्थ कृष्ण मथा ब्रवीर कुंती सुतो राजा राधे विक्रमात्म महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले प्रभु आज कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर राधा पुत्र कर्ण के पराक्रम से भयभीत हो गए हैं एवं गते प्राप्त कालम कर्णाडि के पुनः पुन भवान्यू क्षिप्रम द्रुवते ही वरुति जी mm. ऐसी अवस्था में कर्ण की सेना के पास हमारा जो समयोचित कर्तव्य हो उसका आप शीघ्र निश्चय करे क्योंकि हमारी सेना बारंबार भाग रही है द्रोण सहायक नुंडान भगना नाम मधुसूद कर्ण ना अवस्थान चमसूदन द्रोणाचार्य के बाणों से घायल और कर्ण से भयभीत होकर भागते हुए हमारी सैनिक कहीं भी ठहर नहीं पाते हैं बस रथोदार किरणत निश्त शरियर मैं देखता हूँ कर्ण निर्भय सा विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रतियों पर भी पीछे से तीखे बाणों की वर्षा कर रहा है क्षमतमूर्धन प्रत्यक्षम विष्णु शार्दूलह पाद स्पर्शोरग विष्णु सिंह जैसे सर्प किसी के चरणों का स्पर्श नहीं सह सकता उसी प्रकार में युद्ध के मुहाने पर अपने आँखों के सामने कर्ण का इस प्रकार विचरना नहीं सह सकूंगा स भवास्तत्र कर्णो महारथ अहमेनमिष्यामे मा वै सधुदन मधुसूदन अत आप शीघ्र वहीं चलिए जहाँ महारथी कर्ण है आज मैं इसे मार डालूंगा या यह मुझे मार डालेगा श्रीवासुदेह उवाच पश्या कर्णम कौनते येवराज मेवा विचर तम नरब्याघ्रम अति महानुष विक्रम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुंती नंदन आज युद्ध में मैं पुरुष सिंह कर्ण को देवराज इंद्र के समान अमानुषिक पराक्रम प्रकट करते और विचरते देख रहा हूँ नई तोष संग्राम प्रत्युदयाता धनंजय ऋते ताम पुरुष व्याघ्र राक्षसात् घटोत्कष सिंह धनंजय संग्राम भूमि तुम्हें अथवा राक्षस घटोत्कच गट को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इसका सामना कर सके न तो तबदम मन प्राप्त कालम तवा नागम महाबाहोतपुत्रेण निष्पाप महाबाहु अर्जुन इस समय रण क्षेत्र में, में पुत्र के साथ तुम्हारा युद्ध करना मैं उचित नहीं मानता दीप्यमा महोल के वह िष्ठ ती तद तो भी महाबाहो सुतपुत्रेण संयुगे लक्षते शक्ति रे सा शी रोद्रम क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति है जो प्रज्वलित उल्का के समान प्रकाशित होती है महाबाहु महाबाह ने युद्ध में तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने के लिए ही इस शक्ति को सुरक्षित रखा है यह बड़ा भयंकर रूप धारण करती है घटोत्कट स्तुराधेय प्रत्युत महाबल सा ही जात पराक्रम तस्मिन दिव्याणी मेरी राय में इस समय महाबली राधा पुत्रकर्ण का सामना करने के के लिए जाए, क्योंकि वह बलवान भीम से इनका बेटा है, है देवताओं के समान पराक्रमी है। तथा उसके पास राक्षस संबंधी एवं असुर संबंधी सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र है घटोत्म विजय घटोदगत तुम लोगों का हितैषी है और सदा तुम्हारे प्रति अनुराग रखता है रणभूमि कर्ण को जीत लेगा इसमें मुझे संशय नहीं है महाबाहु पार्थ श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु कमल देन कुंती कुमार ने राक्षस घटोत् आह्वान किया और वह तत्काल उनके सामने प्रकट हो गया कवची सदनवा च प्रजानाथ उसने कवच कर रखे थे वह श्री कृष्ण और पांडव पुत्र धनंजय को प्रणाम करके उस समय भगवान श्रीकृष्ण से बोला प्रभो यह मैं सेवा में उपस्थित हूँ मुझे आज्ञा दीजिए क्या करूँ ततस्त मेघ सं दीप्ता दीप्त कुंडल अभ्यसत हम दास प्रहस तदनंतर प्रज्जल मुख और प्रकाशित कुंडलों वाले मेघ के सामन कालेम्मा कुमार घटोत्कट से भगवान श्रीकृष्ण हस्ते हुए से कहा श्रीवासुदे उवाच घटोत्क वक्षा पुत्रक प्राप्त विक्रम कालोम तव नान्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा बेटा घतोत्क मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उसे सुनो और समझो यह तुम्हारे लिए ही पराक्रम दिखाने का अवसर आया है दूसरे किसी के लिए नहीं सवान मज्यमान बंधु नाम संव विविधा नीतवास्त्राणी संति माया चरा ची तुम्हारे ये बंधु संकट के समुद्र में डूब रहे हैं तुम इनके जहाज बन जाओ तुम्हारे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र है और में राक्षसी माया का भी बल है पश्य कर्णे न पांडवा नाम अनेक गाव पाले देखो जैसे चरवाहा गायों को हाकता है उसी प्रकार युद्ध के मूर्धरी पर खड़ा हुआ कर्ण पांडवों के सेना को खदेड़ रहा है एस कर्ण महेश्वासो मति महान त्रिन विक्रम पांडवानाम नाम अनीके सुहते क्षत्रिय समान यह कर्ण महाधनुर बुद्धिमान और दृढ़ता पूर्वक क्रम प्रकट करने वाला है यह पांडवों की सेनाओं में जो श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर हैं उनका विनाश कर रहा है किरंत इसके बाणों की आग से संतप्त हो बाणों की बड़ी भारी वर्षा करने वाले सुदृढ़ वीर भी युद्ध भूमि में ठहर नहीं पाते हैं निशी थे पीड़िता एते द्रवंते पंचाला, देखो जैसे सिंह से पीड़ित हुए मृग भागते हैं उसी प्रकार इस रात के के समय पुत्र के द्वारा की हुई बाण वर्षा से ये सैनिक भागे जा रहे हैं एतस्य संयुक्त निषेदार विद्यमृत भीम विक्रम भयंकर इस इस युद्ध में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा युद्धा नहीं है जो इस प्रकार आगे बढ़ने वाले मातुला कर्ण को रोक सके। बल से महाबाहो महाबाहो इसलिए तुम अपने पिता महाज अस्त्र बल तथा अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप युद्ध पराक्रम करोत्र्बा कुमार मनुष्य इसीलिए पुत्र के इच्छा करते हैं कि वह किसी प्रकार हमें दुख से छुड़ाएगा अतः तुम अपने बंधु बांधवों को उभारो इच्छन्ती पितर पुत्रान स्वार्थ हेतु का पर हिलो की तारीश्यंत ये हिता खटोजगत प्रत्येक पिता अपने इसी स्वार्थ के लिए पुत्रों की इच्छा करता है कि वे पुत्र मेरे हितैषी होकर मुझे इस लोक से परलोक में तार देंगे तब यत्री तब दुस्तरा संग्रामे युद्धमानस्य युद्धमानीमनंदन संग्राम भूमि में युद्ध करते समय सदा तुम्हारा भयंकर बल बढ़ता है और तुम्हारी मायाएं दुस्तर होती है पांडवाना प्रगभना रात के समय कर्ण के बाणों से छत विक्षत होकर पांडव सैनिकों के पांव उखड़ गए हैं और वे कौरव सेना रूपी समुद्र में डूब रहे हैं तुम उनके लिए तट भूमि बन जाओ रात्रो ही राक्षसा भूयोत्रलवंत सुदुर्म सुधर सुदुर्दर्शा शूरा विक्रांत रात्रि के समय राक्षसों का अनंत पराक्रम और भी बढ़ जाता है वे बलवान परम दुर्धर्ष सूर्यीर और पराक्रम पूर्वक विचरने वाले होते हैं जय कर्णम महेश्वास निशी थे माय आरो बदिष्य धृष्टुम्न पुरो तुम आधी रात के समय अपनी माया द्वारा रणभूमि को मार डालो और और पांडव सैनिक द्रोणाचार्य का वध करेंगे संजय वाच संजय कहते हैं गुरुराज भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने भी शत्रु का दमन करने वाले राक्षस से कहा मेरे संपूर्ण घटोत् घटोत्म पांडव सेना श्रेष्ठ माने गए हैं तुम महाबा सात पाण्डुनंदन भीमसेन तदवान जातु कर्ण रुद्धता महारथ अतः तुम इस निश्चित जैसे पुरु काल में स्कंद के साथ रहकर इंद्र ने किया था उसी प्रकार तुम भी सातिकी की सहायता पाकर रणभूमि में सूर्य कर्ण को कौम डालौ घटोत्कट उवाच एव महाबा युक्त गच्छा कर्णस्या बध कांक्षाया में करना च अलमेवास्म कर्णाया द्रोणा ने कहा महाबाहो प्रभो आप मुझे जैसा कह रहे हैं वैसा ही है मैं आपका भेजा हुआ कर्ण के वध की इच्छा से जा रहा हूँ भारत मैं कर्ण का सामना करने में तो समर्थ हूँ ही द्रोणाचार्य के भी अच्छी तरह सामना कर सकता हूँ अस्त्र विद्या के जानने वाले ये दूसरे महामन छत्री हैं उनके साथ भी लोहा ले सकता हूं आज मैं इस रात में सूतपुत्र कर्ण के साथ ऐसा संग्राम करूँगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक लोग करते रहेंगे न चात्र सूरा मोक्षा भी नीतांजलिंद सर्वादेवी सभी रास्त इस युद्ध में मैं न तो सूरवीरों को जीवित छोड़ूंगा न डरने वालों को और न हाथ जोड़ने वालों को भी राक्षस धर्म का आश्रय लेकर सबका ही संहार कर डालूंगा संजय उक्त विभीषय संजय कहते राजन श्रेष्ठ वीरों का संघार करने वाला महाबाबू हिडंबा कुमार ऐसा कहकर उस भयंकर युद्ध में आपकी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए गया तमापतन संक्रम दिप्तास्यम दीप्त मूर्धज प्रहसन सूतजह क्रोध में भरे हुए उस प्रज्वलित मुख और चमकीले केसों वाले राक्षस को आते हुए पुरुष सिंह पुत्र कर्ण ने हंसते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया तय समुद्ध कर्ण राहद निभ श्रेठ संग्राम भूमि में गर्जना करते हुए कर्ण और राक्षस दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान युद्ध होने लगा इतिश्री महाभारत द्रोण परमणि घटोत्क रात्रि रात्रियुद्धे घटोत्कट प्रोत्साहन त्रि सप्तिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क पर्व में रात्रि युद्ध के समय को भगवान का प्रोत्साहन देना विषय एक अध्याय पूरा हुआ